मासों बच्चा घंटों घंटों दरक से बातें करता उसके साथ खेलता और जब थक जाता तो उसी दरख्त के साए में सो जाता यूं ही वक्त बीतता चला गया और वो बच्चा देखते ही देखते बड़ा हो गया अब उसके पास एक नई दोस्त थी वो दरख्त से ज्यादा उस दोस्त के साथ अपना वक्त गुजारता درخت मुझे पता है कि यह शाम्स कल फिर से طلوع होगा और यह पत्तियां फिर से उगाएंगी मुझे इनका इंतजार रहता है दुरुस्त فرمایا दोस्त तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो यह खूबसूरत शाम्स और यह हसीन मंजर के बीच दीदार करते रहते हो काश मैं भी तुम्हारे पास यहां रह पाता मैं किस्मत के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता पर शाम्स रोज निकलता है यह कुदरती مناظر मुझे तुम्हारे साथ बांटकर अच्छा लगता है मैं जानता हूं तुम्हें पसंद है। <laughs> ये सब इतना आसान नहीं है दोस्त। तुम्हें कोई जिम्मेदारियां नहीं है। लेकिन मुझे अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए काम करना है, कुछ बनना है। मैं खुश रहना चाहता हूं। क्या तुम अब खुश नहीं हो? मैं हूं, पर मुझे और खुशियां चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के ने दरक से मिलना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 पर इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता मेरे पास पत्तियां और सेब हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सच में दोस्त क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या तुम ऐसा करके खुश रह सकते हो हां बिल्कुल शुक्रिया दोस्त तुम बहुत अच्छे हो लड़का झट से درخت के तनों पर चढ़ गया और सेब तोड़ने लगा नहीं आया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 पर हाँ, मेरे पास मेरी शाखे हैं, तुम तो मैंने काड़ कर अपने घरवालों के लिए कार बना लो, इसके बाद तुम खुश रहोगे। शुक्रिया दोस्त। लड़के ने दरख का शुक्रिया दा किया और दरख की सारी शाखे काड़ कर अपने साथ ले गया। दरख अपने दोस्त की फिर से मदद करके खुश हुआ, पर लड़का अब काफी अरसे तक दरख से मिलने नहीं आया। दरख फिर से उदास हो गया।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 باتا نہیں میں اپنے دوست سے مل پاؤں یا نہیں اور تب ہی اس نے اپنے پرانے دوست کو وہی پایا جہاں وہ ہمیشہ رہا کرتا تھا درقت اس کا انتظار کر رہا تھا تو مہا گئے دوست میں تمہارا نا جانے کتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں ہاں دوست تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوش ہوئی میں دوسرے شہر ہجرت کر گیا تھا میں وہاں کچھ عرصہ ریاض پذیر ہوا تمہیں تو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی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 تم خوش قسمت ہو دوست تم اتنی قدرتی مناظر کے بیش ہو یہ شمس یہ ہوا کے جوک اور چمکتا پانی پھر وہ دونوں دوست دنیا کی باتوں میں مصروف ہو گئے دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی تقدیلیوں کے بارے میں دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے درخت اپنی دوست کو پا کر خوش تھا کہانی کی نصیحت قدرت کا انسان کے ساتھ کبھی ختم ہونے والا رشتہ ہے ہمیں قدرتی مناظر کی حفاظت کرنی چاہیے